ओम सहना वो सहन भुन सह वी कर्वावै तेजस्वीनाधीतमस्त मेषा वह ओ शांति शांति शा जी हाँ बोलिए जी हम्म तो तो नहीं यहां आवश्यकता नहीं और कहीं हो आदि शब्द से और भी ले सकते हैं ना मान लीजिएगा कहीं मध्यमा मध्यम मंत्र को लेकर के भी कोई कई बार आवृत्ति कर ले एक उदाहरण मात्र हो गए ये स्वामिदेनी में तो दो केवल दो ही है प्रथमा ऋचा और अंतिम ऋचा स्वामिदेनी में हम स्वामिदेनी को ना लेकर के कोई भी मंत्र ले लें हम वैसे हम स्वाध्याय करते हैं उस मंत्र को मान लो किसी अध्याय में पहले मंत्र को और बीच वाले मंत्र को और अंतिम वाले मंत्र को हम कई बार दोहराए उस पर भी लागू हो जाएगा उदाहरण उदाहरण तो एक ये उदाहरण मात्र है आदि से कोई भी ले सकते प्रथम में प्रथम भी ले सकते मध्यम भी ले सकते उत्तम भी ले सकते हा? कोई भी ले सकते भी के ऐसा ही मैं मान रहा हूँ आपकी बात को उदाहरण है वो तो केवल एक उदाहरण मात्र है कहीं भी और जगह भी हो सकता है ना बीच में भी बोल बोल सकते हैं जैसे यज्ञ के बीच में पांच मंत्रों को बोलते नहीं बोलते यज्ञ के बीच में है ना वो मंत्र ना शुरू में है और ना अंत में बीच में है और बीच वाले मंत्र को पांच बार बोलते हैं बोलते नहीं बोलते ऐसा और भी जगह होगा आपके ध्यान में नहीं आया इससे ये नहीं होगा कि कहीं होगा ही नहीं ऐसा तो है नहीं कहीं ना कहीं तो होगा ही उसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है और आपके बारे में पता लग गया क्या? आप तो जो है आप तो व्यक्ति नहीं आप तो बोला है वो सुनने में कई बार ऐसा होता है ना आप तो जो है प्रत्यक्ष भी करता है अनुमान भी करता है और शब्द से भी जानता है तीनों है और वहां तो केवल शब्द प्रमाण के प्रसंग में बोला इसलिए वहां प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को ग्रहण किया परिभाषा में आप दृष्टा आपते योग दर्शन, योग दर्शन। तो, आप तो जो होता है वो केवल प्रत्यक्ष किया हुआ नहीं होता है आप तो प्रत्यक्ष किया हुआ भी होता है अनुमान किया किया हुआ भी होता है और शब्द से जाना हुआ भी होता है ऐसा भी में उस तरह प्रत्यक्ष करने वाला मात्र से उन्होंने नहीं लिया उन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं मैं उसका निषेध का नहीं लिया है तो नहीं लिया होगा भले बोले मैं ये कह रहा हूँ मतलब साक्षात्कृत धर्म शब्द का जो अर्थ है वो साक्षात्कृत धर्मा का केवल अर्थ ये नहीं होता है की केवल प्रत्यक्ष किया हुआ ये मेरा प्रसंग था साक्षात्तर लिखा है हर जगह ही उन्होंने क्षण में भी लिखा है और आते उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन लेकिन आप केवल मान लो साक्षात्त धर्म से केवल प्रत्यक्ष लेंगे तो वो एक आ, हे, एक एक हेतु है उसके साथ में आ, आप आ, अनुमान का भी लेना होगा उसके साथ में और शब्द का भी लेना होगा तो उनको जोड़ना पड़ेगा आपको अतिरिक्त आप्त के लक्षण में क्योंकि वहां साक्षात्त शब्द से साक्षात् शब्द से केवल प्रत्यक्ष ऐसा अर्थ वहां पर भी नहीं है केवल साक्षात्कृत धर्मा कहा ठीक है देखिये साक्षात्कृत धर्मा अर्थ से केवल प्रत्यक्ष अर्थ इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि किसी भी चीज का यानी सब चीजों का प्रत्यक्ष नहीं होता है सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है और इन लोगों ने जो कल हेतु दिए कि समाधि में होता है सबका प्रत्यक्ष ज्ञान का तो होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं सारा वेद का ज्ञान दिया ज्ञान तो, तो प्रत्यक्ष हो जाता उसमें कोई बात नहीं क्योंकि ईश्वर ने दिया है समाधि में दिया है ज्ञान तो प्रत्यक्ष होगा लेकिन वो ज्ञान जिस जिसका है उसका प्रत्यक्ष थोड़ा होगा उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा जैसे सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान तो दिया है लेकिन उत्पत्ति का प्रत्यक्ष थोड़ा होगा उसको नहीं होगे ना।, तो हो ना वो तो असंभव है बस इतना ही हम कहना चाहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति को तो उसने प्रत्यक्ष नहीं किया रूप में ज्ञान तो दे देगा ईश्वर ज्ञान तो सभी पदार्थों का दे देगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं सभी पदार्थों का ज्ञान देना अलग चीज है ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको और वो ज्ञान जिन जिन पदार्थों का है उनका प्रत्यक्ष नहीं है हम ये कहना चाहते हैं बस इतना उसको साक्षात्कार दिया दिया से करा भाई उसको प्रत्यक्ष करा दी इस रूप में नहीं कहते उसको कहते हैं सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान ज्ञान का प्रत्यक्ष है सृष्टि उत्पत्ति के बारे में ज्ञान दिया है बस केवल सृष्टि ऐसी ऐसी उत्पन्न हो, होती है उसका ज्ञान दिया है भाई दोनों प्रक्रिया अलग चीज है एक तो आत्मा का ज्ञान देना और एक आत्मा को दिखाना दोनों अलग चीज है तो ज्ञान हैं तो, ही तो करते तो इधर उधर मत जाइए भाई आत्मा का ज्ञान दिया आपको जैसे मैं आप आत्मा के बारे में बताया तो ये प्रत्यक्ष तो बता रहा हूं मैं आपको इससे आत्मा का प्रत्यक्ष थोड़ा करा कराया मैंने आपको ऐसा ईश्वर भी सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं कराता केवल सबका ज्ञान देता है ज्ञान प्रत्यक्ष है पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है पदार्थ तो जब उत्पन्न होंगे तभी प्रत्यक्ष हो सकता वो शरीरधार शरीरी नहीं है उसको उसका प्रत्यक्ष कैसे करेगा जान का प्रत्यक्ष है उसमें कोई आपत्ति नहीं है गुण का प्रत्यक्ष है वहां गुण का प्रत्यक्ष नहीं है ये मैं कहना चाह रहा हूं पकड़ में आ रहे हैं उसका तो प्रत्यक्ष उसमें तो कोई आपत्ति नहीं जिसका प्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान ईश्वर के पास में सभी पदार्थों का ज्ञान है वो ज्ञान दे दिया ऋषियों को ज्ञान का तो प्रत्यक्ष है पर वो ज्ञान जिससे संबंधित है उस वस्तु का प्रत्यक्ष थोड़ा करवाएगा ईश्वर ये मैं कहना चाह रहा ईश्वर का जान हो रहा हूँ भाई इधर उधर मत जाइए मैं माना नहीं कर रहा हूं ना जान ईश्वर के पास रहता तो ईश्वर का भी ज्ञान हो गया ईश्वर का दर्शन भी हो गया गुणगुनी वहां लग नहीं है लेकिन उसके अलावा भी जान और चीजों का भी होता है ठीक है ना जान अधिकरण ईश्वर है वो ईश्वर हमको जान करा रहा है लेकिन सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया का भी ज्ञान कराया पर सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया तो थो अब थोड़ा हो रही है उसका थोड़ा प्रत्यक्ष कराएगा मैं ये कहना चाह रहा हूं उसका प्रत्यक्ष नहीं कराएगा ज्ञान का प्रत्यक्ष है वहाँ उसमें कोई आपत्ति नहीं है और रही ईश्वर शब्दों का भी ज्ञान देता है सबका ज्ञान देता है तो शब्दों का भी तो ज्ञान देगा ज्ञान के रूप में देगा नहीं नहीं तो तो तो ऐसा थोड़ा बताएगा भाई शब्दों का ज्ञान का मतलब जैसे वर्ण है वर्ण कैसे होते हैं हाँ? और शब्द कैसे बोले जाते हैं उन सबका ज्ञान देता है ये कह रहा हूं मैं वो खुद खुद में उसमें शब्द नहीं है वो तो अशब्दम है जो शब्द है वो उसमें खुद में नहीं है लेकिन उस शब्द का ज्ञान तो है वो ज्ञान देता है बस ऐसा मतलब सभी चीजों का ज्ञान देता है इसलिए ईश्वर मतलब जो साक्षात्कृत धर्म जो होता है वो ज्ञान का तो प्रत्यक्ष कर लेता है जिस जिसका ज्ञान दिया उस ज्ञान का प्रत्यक्ष कर लेता है लेकिन वो ज्ञान जिन जिन पदार्थों से संबंधित है उन पदार्थों का प्रत्यक्ष वो भी नहीं करता फिर उसको वो शब्द प्रमाण से जानता है ये मैं कहना चाह रहा इसलिए वो साक्षात्कृत धर्म हर वस्तु का नहीं होता यानी हर वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं किया वह होता है ये मेरा अभिप्राय है हर वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता हाँ हर वस्तु का ज्ञान उसको मिल सकता है देखिए दृष्टि का अर्थ जाना हुआ जैसा जाना हुआ है वैसा बताएगा और वो जाना हुआ चाहे प्रत्यक्ष से जाना हो अनुमान से जाना हो या शब्द से जाना हो यही आपको अर्थ लेना होगा ईश्वर अगर उपदेश करता है तो उसके लिए सब प्रत्यक्ष है ठीक है ना और ऋषि जब उपदेश करता है वो सबको प्रत्यक्ष करके उपदेश नहीं करता फिर भी वो आपते हैं ठीक है ऐसा ही अर्थ लेना पड़ेगा आगे बढ़े हम जहां पर पाठ चल रहा था तस्मात से लेके चलना है तस्मात वर्णात्मकों की शब्दों नित्या इसलिए वर्णात्मक शब्द नित्य नहीं होता है व्यायामा खलु कर्मा व्यायाम तो कर्म है हाजी क्या वर्णात्मक शब्दों नित्य एक द्वन्यात्मक शब्द है ना प्रसंग चल रहा था ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द दो प्रकार के होते हैं तो वो कहता है पूर्व पक्ष चलो हम ध्वन्यात्मक शब्द को अनित्य मानते कम से कम वर्णात्मक शब्द को तो नित्य मानना चाहिए उसको लेकर के प्रसंग चल रहा है तो कहते हैं वर्णात्मकों भी शब्दों नित्य वर्णात्मक शब्द भी नित्य नहीं है व्यायाम खलु कर्म व्यायाम कर्म है कर्म न स्थिरम किंतु नश्वरम अनित्यम शब्दों पर नश्वरम कर्म जो है स्थिर नहीं रहता है किंतु नश्वर है नष्ट होने वाला है इसलिए उसको अनित्य कहते हैं उसी प्रकार शब्द भी नश्वर है वो भी रहने वाला नहीं है इसलिए उसको भी अनित्य कहना चाहिए उक्तम ही यह बात पहले कह भी दी क्या गुण सतो अफवर्गा कर्म भी साधर्म्यम गुण होता हुआ भी शब्द नष्ट विनाश को प्राप्त होता है उसका विनाशत्व जो है कर्म के साथ समानता होती है सती बहुत्व यदा व्यायाम क्रियावर्ति क्षण क्षणवर्तिना बहुत्व व्यायाम शिक्षण प्रदीये अथ आदीये इति प्रयोगस्य वर्तमानत्वात् भवति पुनः शब्दस्य आदान व्यवहार हेतुत्वेन प्रदर्शिताह सन्दिग्ध संतो अहेतव अब कहते हैं यदा व्यायाम रूपाणाम क्रियाना व्यायाम रूप जो क्रियाएं हैं जो कि क्षणवर्तनी नाम अपनी जो कि वो क्षणवर्ती है यानी शीघ्र नष्ट होने वाली क्रियाएं हैं बहुत्वे सती और वो क्रियाएं बहुत सारी हैं बहुत सारी क्रियाएं होती हुई भी व्यायाम शिक्षणम फिर भी व्यायाम का शिक्षण होता ही है भले ही बहुत क्रियाएँ हैं नश्वर है फिर भी उनका प्रशिक्षण होता है इसलिए कहते हैं व्यायाम शिक्षण प्रदीयते व्यायाम सिखाया जाता है और शिष्यों के द्वारा आदीयत ग्रहण भी किया जाता है इति प्रयोगस्य वर्तमानत्वात् इस प्रयोग का संसार में देखा जाने से वर्तमान होने से भवती पुनः शब्दस्य से आदान प्रदान व्यवहार शब्द का भी आदान प्रदानादि व्यवहार शब्द का भी होता है जैसे व्यायाम का होता है इस हेतु से हेतुत्व प्रदर्शिता जो शब्दादि को नित्यत्व के रूप में हेतु के रूप में आपने जो प्रदर्शित किया है वो प्रदर्शन आपका संदिग्धा वो संदिग्ध है संदिग्ध तो होते हुए अहेतवह वो हेतु नहीं बन सकते संदिग्ध इस रूप में क्योंकि दोनों पक्षों में जाता है इसलिए वो संदिग्ध है और जो दो पक्षों में जाता है वो अनेकांतिक होता है अहेतु होता है ये कहना चाहते सूत्रार्थ पूर्व पक्षी के तीनों हेतु संदिग्ध हैं पूर्व पक्षी के तीनों हेतु संदिग्ध हैं अर्थात एत्वा भाष हैं क्रियाओं के क्रियाओं के क्रियाओं के अनेक या बहुत होने पर भी क्रियाओं के अनेक या बहुत होने पर भी अध्ययन अध्यापन होता है अध्ययन अध्यापन होता है इसलिए शब्द को अनित्य मानना चाहिए या वर्णात्मक शब्द को अनित्य मानना चाहिए इसलिए वर्णात्मक शब्द को अनित्य मानना चाहिए हाँ अध्यापनाद अप्रतिषेधा जी लगभग ऐसे ही प्रसंग वहाँ पर भी है यदि एवं अनित्यो वर्णात्मक शब्दः तरी कर्म सदृश से आशु विनाशिना अनावस्थित शब्द से पंचाश्दर्ण चतुर्दश स्वरा कथं एक प्रश्न किया जा रहा है यदि एवं अनित्यो वर्णात्मक शब्द शब्द को यानी वर्णात्मक शब्द को आप अनित्य मानते हैं तरी ऐसी स्थिति में कर्मसदृश से आशु विनाशिना अनावस्थित शब्द कर्म के समान शीघ्र नष्ट होने वाले न स्थिर रहने वाले शब्द का पंचदश वर्ण पंचाशद वर्ण पंचाशद वर्ण पचास वर्ण वर्णात्मक जो शब्द है ना पंचाशत वर्ण का मतलब पंचाशत व्यंजन और चतुर्दश स्वरा चौदाह स्वर, मिला के चौसठ वर्ण के रूप में ये जो विभाग किया जाता है कथम विभाग फिर उनका विभाग कैसे आपने किया है जब तो वो नष्ट हो जाते हैं उनका समुच्चय तो हो ही नहीं सकता आपने समुच्चय करके उनका विभाग कैसे किया ये उसका प्रश्न है ये बात समझ में आ रहे? समुच्चय का मतलब है इकट्ठा करना एक वर्ण है दूसरा वर्ण आते तब तक ये नष्ट हो जाएगा ठीक है ना फिर तीसरा वर्ण क्या आते दूसरा भी नष्ट हो जाएगा आगे आगे आते रहेंगे वर्ण पीछे पीछे नष्ट होते जाएंगे तो आपने उसको इकट्ठा कैसे किया पूर्व पक्षी का वो यही तो कह, वो क्योंकि विभाग जो किया जा रहा है ना स्थिर पदार्थों का ही तो संख्या गिन करके विभाग कर सकते हैं इतने हैं वो तो स्थिर तो रहता ही नहीं तो आपने कैसे उनका आपने विभाग किया है कि पंचा पचास जो है व्यंजन होते हैं और चौदह स्वर होते हैं ये ऐसा विभाग आपने कैसे किया जबकि अनित्य है जब यह उनका कथन है हाँ जी मतलब शीघ्र नष्ट होने वाला हम्म की शिक्षा है है। है है। दो हैं। हैं। शायद ये ये का का और एक के के अलग हम्म। तो मानते ठीक है कोई बात नहीं वो तो वर्णास त्रिष्ठी वर्णास चतुष्ष्ठी उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इत्येके का इत्येके कह करके भी जो लिया है है, है तो स्वीकृति है ना वो जब भी ऋषि ये कहता है इत्येके ऐसा लोग मानते हैं ठीक है ना और उसका खंडन नहीं किया ह परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम इति न्याय एक न्याय है दूसरे मत का खंडन यदि नहीं किया है इसका मतलब हमें वो स्वीकारी है समझ में आ रहे ना मान लीजिए आपने कहा है कि आ, मैं तीन तीन बार हवन करता हूं शास्त्रों में आ, दो बार हवन करने का विधान है प्रातःकाल और सायकाल आपने तीन बार कहा अक्षर अच्छा, तीन बार करते हैं ठीक है आपके अनुसार तीन बार होते हैं हमारे अनुसार दो बार होते हैं ऐसा हमने बोला मतलब आपके खंडन ने किया आपको नहीं बोला आपको तीन बार नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोला ठीक है आप अपने अनुसार तीन बार कर लीजिएगा हम तो दो बार करेंगे इसका मतलब आपके तीन बार का खंडन मैंने नहीं किया हाँ जी हाँ तो स्वीकार कर लिया माना जाता है मैंने खंडन नहीं किया जिसका मतलब स्वीकार है आप करिएगा मतलब आपके लिए मैं निषेध नहीं किया आप करिएगा पर जब मैं करूंगा तो दो बार करूंगा इसका यह मतलब है तो मेरे अनुसार दो बार करेंगे आपके अनुसार तीन बार करेंगे आप भी सही मैं भी सही ये कहना चाहते हैं हाजी हा नाराज भी नहीं किया क्योंकि वो भी प्रमाणिक व्यक्ति है मतलब दूसरा ऋषि भी तो प्रमाणिक है ना उसको तो खंडन नहीं कर सकते उसका मतलब ऐसे ऐसी कोई बहुत सारी बातें आती है ना जिसमें कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही तो स्वीकार कर लो ना क्या फर्क पड़ता है हा? कोई कहता है जी मैं ओम लगा करके उच्चारण करूंगा कोई कहता है नहीं करना चाहिए ठीक है आप जब करो तो ओम लगा के कर लेना जब हम करेंगे तो बिना ओम लगा के कर लेंगे अब इसमें कोई बात नहीं है होने दो कम से कम अच्छा काम तो हो रहा है ना मतलब हर कोई कुछ भी कहने लगे उसकी बात नहीं कह रहा हूँ कोई प्रमाणिक व्यक्ति कहता है तब तब की बात है हाँ जी। अगला देखिएगा अब अत्र उच्चते उसका समाधान किया जा रहा है कि यह विभाग कैसे किया जा सकता है बोलिए संख्या भाव सामान्यतः तो संख्या का यह होना है यह सामान्यतः सामान्य से होता है जाति से गणना की है। जाती है जाति को ध्यान में रख करके पासु को देखिए वर्णात्मक शब्दस्य अयम संख्या भावः गणना निर्देशः यह जो वर्णात्मक शब्द है इस वर्णात्मक शब्द का यह जो संख्या का होना है अलग अलग संख्या का होना यानी गणना निर्देशा उनकी गिनती का जो निर्देश है सा सामान्यतः अर्थात जातितः वो सामान्य से होता है जाति के माध्यम से होता है कैसे अत्व कत्वादि जातितो अस्ति अत्व कत्व पत्व इससे होता है ये जो आकार है ना आकार में जैसे आप भी बोलो मैं भी अबलूंगा ये सब अ बोलेंगे तो सब में आ पना है ठीक है ना ऐसे सब लोग का बोलते उसमें का पना है तो ये जाति है त्व इ्व उत्व एत्व इन सब में एक जाति है तो उस जाति से हम निर्ण गणना करते हैं न तो नश्वर व्यक्ति रूप वर्णात्मक शब्दता नश्वर नष्ट होने वाले वर्ण रूपी अक्षरों को हम गन, गिनते नहीं है उसके जाति के आधार पर गिनते ये कहना चाहते हैं यथा घटो व्यक्ति तो नश्वरा जैसे घड़ा व्यक्ति के रूप में नष्ट होने वाला है परंतु घटत्व जाति अनश्वर लेकिन घटत्व जाति जो है वो नश्वर नहीं है यथा वा असंख्या कर्माण उत्षेपनादिक पंचविधत्व जाति जैसे असंख्य कर्म है कर्म तो एक दो चार पांच तो है नहीं असंख्य कर्म है उन असंख्य कर्मों का जो कि उत्सपण अवक्षेपन के रूप में विभक्त है वो पंचविधत्वम उनका जो पांच प्रकार का जो कर्म ये जो हमने गणना किया है वो जाति से किया है ठीक है हाजी कर्म जो पांच पर, पांच प्रकार के कर्मों की जो गणना की है ना वो उनके जाति से गणना किए है व्यक्ति से नहीं है व्यक्ति तो बहुत हैं, वो सब नष्ट होते हैं व्यक्ति से गणना नहीं कर सकते जाति से गणना कर सकते ये कहना चाहे और व्यक्ति से गणना तब कर सकते जब वो स्थिर होगा तब गणना करेंगे व्यक्ति से जैसे आप सबकी गणना होती है भले आप अनित्य है लेकिन आप स्थिर रहते हैं इसलिए आपकी गणना कर सकते हैं आप दस पांच पचास ऐसे ठीक है ही कहना चाहते हैं सूत्रार्थ पहले सूत्रार्थ लिखिए फिर पूछेगा वर्णात्मक शब्दों की संख्या वर्णात्मक शब्दों की संख्या अत्व तत्व अत्व तत्व के आधार पर आधार पर गिना जाता है या गणना की जाती है इससे वर्णात्मक शब्द अनित्य सिद्ध होता है हा जी हा जी, तो तो जी? हा होती है उसके जाति के आधार पर गणना करते हैं जाति के नहीं जाति भी अ, अलग अलग जातिया होती है ना जैसे उत, उत, उत, उत, उत्पण अवक्षेपन चार बार। चार बार। ठीक है उस जाति को आपने चार बार दोराया ऐसा बोला जाता है उस जाति को आपने चार बार दोराया जितने बार बोलो उस जाति को उतने बार दोराया ये कहा जाता है <laughs> ठीक है इसका समाधान यही है हा मतलब तो आपने ये बोला ना आ आ को हमने चार बार दो तो अब चार बार कैसे आपने गणना की है तो ठीक है अतुजा को आपने चार बार दो हाजी तो हो गई ना जाति की हुई है नहीं आया समझ आए <laughs> किसका <laughs> ठीक बात है ऐसा है जाति का मतलब है जो आ, आपना है ना आपना। जैसे मनुष्य में मनुष्यपना होता है ऐसे आकार में अपना होता है उस अपना के माध्यम से गणना करते हैं नहीं जैसे आ एक बार बोला अब दोबारा आपने आ बोला तीन बार बोला आपने तो जाति को आपने तीन बार दोहराया तो जाति को आपने तीन बार दोहराया तो पांच हजार बार दो है हाजी हाँ तो हाजी हाँ वो में तो जी? वो आ, वो एक ही अक्षर है ओ तो तो तो तो तो मत्व को आपने रहा है तो और क्या हाँ यह नहीं अगर उसको एक अक्षर मानेंगे तो ओ मत्व को ही कहेंगे ना अगर अगर आप उसको अनेक वर्ण मानेंगे तो वर्ण वर्ण वहां पर आ, अत्व उत्व और मत्व है अब उनको दोहराया आपने एक वर्ण है नहीं नहीं तो एक वर्ण भी मानते हैं एकाक्षरम ओम ऐसा वो विवक्षा अधीन है वो पांच तो नहीं तीन मानते न्याय दर्शन में कोई मानता है वो ये ये हो सकता है कि वो वो आ और वो तो दो अक्षर हो गए माँ और दो अक्षर हो गए और जो मात्रा को दो अलग मान लिया होगा हाँ तो, तो प्लुत को तीन मात्रा मान लिया ना उनको तो प्लुत्त का तीन मात्रा वो अगर तीन दो ये हो गए पांच हो गए वो उनकी ऐसी विवक्षा होगी हाँ तो ठीक है पांच ये छह मानता होगा हाँ तो छे ठीक है मानता होगा तो आप आप उनकी मान, मानने को हम क्या निषेध करेंगे तो हाँ जी वो वो तो मात्रा को ले लिया ना उन्होंने मात्रा छे है उसमें कोई बात नहीं है मात्रा के आधार पर मान लिया होगा वो तो विवक्ष है मात्रा के आधार पर हम ये छे मान रहे हैं ठीक है ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी हाँ जी ओम एक अक्षर कैसा है ये? एक अक्षरम ब्रह्मा प्रमाण है यानी ओम को एक अक्षर मानते हैं एक ही अक्षर मानते हैं क्या ओम जैसे ऐसा ओम में कितने स्वर है बताइए ओम में कितने स्वर है एक ही है ना बस इसलिए उसको एक अक्षर मानते हैं जैसे नाम में हम बोलते हैं दो अक्षर का नाम है चार अक्षर का नाम है तो वहां पर स्वर को गिना जाता है व्यंजन को नहीं गिना जाता ऐसे ही वहाँ ओम एकाक्षरम ब्रह्मा ओम एकाक्षरम ब्रह्मा तो वहाँ अक्षर जो है वो स्वर के कारण से एक मान करके चलते है। नाम में नाम में भी गिना जाता है नाम में भी अक्षर को गिना जाता है नामकरण जब किया जाता है ना उसमें आ, अक्षर गिना जाते है दो अक्षर का चार अक्षर का समाक्षर जो है पुरुष के लिए विषमाक्षर स्त्री के लिए तो ये ओम भी नाम है ना चिंता क्यों करते है ओम भी नाम है।, दो अक्षर ना इसमें है।, तो अक्षर है नहीं नहीं एक ही अक्षर है स्वर तो एक ही है इसमें हाँ तो संख्या के रूप में एक ही अक्षर है महाअलंत है नहीं मानने में क्या जाता नहीं है जब प्रमाण है ना आपका हम वैसे थोड़ा मनवा रहे हैं हाँ मतलब जबरदस्ती कोई मनवा नहीं रहे वो तो वेद तो मतलब शास्त्र कहता है ओम एकाक्षरम ब्रह्मा ये प्रमाण कहता है यानी ओम में एक अक्षर है वो स्वर के रूप में एक है वो कैसा है एकाक्षर ब्रह्म एकाक्षर वाला ओम है एकाक्षर जोड़ते हैं ब्रह्म कैसा है एकाक्षर कैसा है नहीं एक अक्षर से आप क्या अर्थ ले रहे हैं ये तो आप नया अर्थ लगा रहे हो हाँ, एक है हम तो समझते ही ईश्वर को कोई चार पांच थोड़ा मानते हैं वहां एक अक्षर का मतलब है एक अक्षर वाला ओम है ये इसका भी प्राय है हाँ तो बात करनी है ना समय मैं ऐसा नहीं अच्छा ठीक है अच्छा समझ में नहीं आ रहा है आपको भाई सब लोग एक अक्षरम ब्रह्म का मतलब यही मानते हैं ए ओम एक अक्षर वाला है ये बोला जाता है यानी ओम में एक ही अक्षर है क्योंकि ओम एक नाम है और उस नाम में एक ही अक्षर है ये एक अपवाद है केवल ईश्वर में ईश्वर ऐसा है कि एक अक्षर वाला है बाकी जितने भी नाम होते हैं लोगों के वो कहते हैं अनेक अक्षर वाले होते वैसे स्त्री का स्त्री जो है स्त्री भी एकाक्षर वाली ही है स्त्री भी एक अक्षर वाला ही है हाँ हाँ वो भी एकाक्षर है एक अक्षर है उसमें कोई बात ही नहीं ये बात स्पष्ट हो गई ना ओम एक अक्षर वाले हैं एक अक्षर। नहीं नहीं आए आपको सभी अभी समझ में आज को अगर को सामने देखेंगे दे, दे, फिर तो वही पर है फिर वही यहाँ पर आ गए ना जब नामकरण में स्वर को देखा जाता है तो ईश्वर का नाम ओम है अब इस ओम में कितने अक्षर है एक, एक ही है ना बस सीधे सी उत्तर है सीधा उत्तर है <laughs> तो सीधा शब्द तो अक्षर शब्द का देखना पड़ेगा हाँ वही वही अक्षर है बस नामकरण में अक्षर का मतलब स्वर भाई वो वो वो एक अलग अर्थ है वो अक्षर केवल ईश्वर को अक्षर के रूप में देखेंगे ना तो वहाँ नष्ट ना होने वाला है वो तो है उसमें कोई आपत्ति नहीं है मतलब वहां नष्ट ना होने वाला ईश्वर जो है वो नष्ट ना होने वाला है ये बताना ये, <laughs> बताना है। है? ये बताना है। वही बताना चाहते हैं इसका क्या प्रमाण है क्योंकि दोनों अर्थ हो सकते हैं क्योंकि नामकरण में प्रमाण भी है ना हमारे पास में जब नाम रखा जाता है उस नाम में स्वरों को देखा जाता है व्यंजनों को नहीं देखा जाता तो इस दृष्टि से जहां ओम देखेंगे वहां एक ही अक्षर है इसलिए हम उसको एक अक्षर ब्रह्म कह, कहते हैं वहाँ तो वा, वहाँ आप वो जब अक्षरम नक्षरम जो बोला जा रहा है ना, वहाँ तो अक्षर का अर्थ वो है पर वो ही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इसका क्या प्रमाण है ठीक है इस ओम के लिए नहीं कहा इसका प्रमाण दो ना नहीं हमारे पास में तो है ना नाम जो रखा जाता है उसमें नाम होता है उसमें स्वर को देखा जाता है व्यंजनों को नहीं देखा जाता वो तो प्रमाण है स्वामी, तो स्वामी दयानंद प्रमाण है संस्कार विधि हाँ जी स्वर स्वर ही लिखा है स्वर ही लिखा है हाँ वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है बोलते तो है ना नहीं खैर उसमें कोई आपत्ति नहीं अगर वर्ण के रूप में देखेंगे तो स्वामी दयानंद ने यह भी, भी देखा केवल वर्ण के रूप में देखेंगे तीन वर्ण है आ म ये वर्ण के रूप में और आप स्वर के रूप में देखेंगे एक है बस ये बस इतना इतना ही हम मान रहे हैं तो तो है, तो तो कर <laughs> चलिए वो छोड़ दीजिए ये, ये हो गया आपका और, और पीछे का आप जो पूछ रहे थे पहले हाँ जी हाँ हाँ जी बोलिए क्या संख्या वो कहना चाहते हैं कि ये जो आपने संख्या का जो विभाग किया कि पंचा पचास व्यंजन होते हैं और चौदह स्वर होते हैं इसके गणना कैसे किया आपने मतलब स्थिर हो तभी तो आप गिन सकते हो ना अब स्थिर तो है ही नहीं है तो फिर कैसे गिना आपने ठीक है ना क्योंकि जो संख्या जो है ना वो आश्रित रहेगा ना किसी ना किसी के आश्रित रहेगा अब वो जिसके आश्रित है वो तो है ही नहीं मतलब शब्द तो रहा ही नहीं तो है, तो हाँ? तो हाँ? जो जो है तो फिर संख्या कैसे गणना कर रहे हैं संख्या का ये प्रश्न है समझ आ गया कि आपने एक बात बोला था मैंने ये कहा जो जो कि हाँ भाक को नष्ट करता है ऐसे हाँ आप थोड़ा बोला है यह यह बोला नहीं, <laughs> नहीं।, नहीं। <laughs> आप मैंने ऐसा बोला नहीं मैंने कहा अगला शब्द उत्पन्न होता है पिछला पिछला शब्द नष्ट होता जा रहा है मेरा यही तो बोला आगे शब्द उत्पन्न हो रहा है पिछला शब्द नष्ट होता जा रहा तो आपने कैसे जोड़ा है उन शब्दों को ये बोला जैसे मैं अभी दोबारा उदाहरण देता हूँ जैसे आ, आ, आ, बोलते जा रहे तो हाँ जी, जी? सी हाँ तो ठीक है आ बोला, ठीक है अब वाह बोलते ही तब तक नष्ट हो गए, यही तो तो है मेरा ये थोड़ी ना बोला फिर बोलने से माने गया नहीं हमने ये नहीं बोला हम ये थोड़ा बोल रहे हैं हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं आप आप उल्टा अर्थ ले रहे हो हम ये कह रहे हैं आ बोला और वह जब बोलते हैं तब तक वो अनष्ट हो गया ये कह रहे हैं हम कहा नष्ट हो जाता है शब्द तो अनित्य है ना वो तो नष्ट <laughs> हो गया उत्पन्न हो गया नष्ट नष्ट नहीं होता तो सुना देना चाहिए हम्म आप ये कहना चाह रहे है ना वाद ठीक है ना अवाद मान लीजिएगा अवाद हम तो शीघ्रता से बोल रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको अ फिर तो तो दा तो आ, ऐसे वही तो कहना चाह रहे हम लोग <ईवारे> तो वो तो वही कहना चाह रहे हैं <गए।> <गए। <गए।> जो हम कहना चाह रहे वो अर्थ लो ना वक्त तक हम्म <ज़ीद के खोड़ा>। मेरे जी पढ़ा मुझे आपका जो साक्षात है भी कहीं पर औरों का नहीं मिला कैसे हम अनुमान है। ऐसा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रत्यक्ष उन, भी प्रत्यक्ष अर्थ लिया है उसमें कोई आपत्ति नहीं मेरे को मेरे को केवल ये है की आप शब्द आप का अर्थ साक्षात्कृत धर्मा करके केवल आप प्रत्यक्ष ले रहे हैं वहाँ पर वहाँ पर, पर साक्षात्कृत धर्म कहा न की प्रत्यक्षकृत धर्म कहा तो नहीं प्रत्यक्ष नहीं है ये मेरा अभिप्राय है पर तो आपने ये चीज बता दी लेकिन उसकी अगली जो फलती है वहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा उन्होंने आगे बोला है साक्षात्णस तो आप उस अर्थ का साक्षात किया है हाँ नहीं साक्षात का नहीं साक्षा हाँ बिल्कुल ले सकते उसमें क्या दिक्कत है भाई साक्षात का मतलब है जाना है उस अर्थ को जाना है और वो जाना है चाहे वो पर देखिए वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दूसरे ने भी तो कहा आपके लक्षण में यथादृष्टम यथा अनुमितम हा? से बात कर रहा वैसे तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूं। तो बस बस हमको आम, इतना स्वीकार करना है देखिए पहल, पहले पहले सुनिए न्याय दर्शन की दृष्टि में भी देखिए साक्षात्त धर्माकर तो न्याय दर्शन की दृष्टि से वहाँ प्रत्यक्ष भी है अनुमान भी है और शब्द भी है क्योंकि वह बोला नहीं है इतने मात्र से वो अर्थ नहीं क्योंकि दूसरे जगह बोला है तो उसको यहाँ पर ला करके जोड़ दो बस इतना ही है उसमें और जोड़ो उसमें साक्षात शब्द के साथ में अनु, अनुमितम भी जोड़ दो उसमें और शाब्दम भी जोड़ दो उसमें क्या दिक्कत है हम अपना नहीं जोड़ रहे क्योंकि दूसरे बता रहा है ना आप्त के लक्षण में बता रहा है दूसरा तो इससे हम यहां पर वो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं यहां इन्होंने बोला ही नहीं है इन्होंने केवल साक्षात्कृत धर्म बोला है बस इतना अब उस साक्षात्कृत धर्म का अर्थ क्या होना चाहिए हा? केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए अगर केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए तो दूसरे ऋषि ने अनुमित भी आप के लक्षण में जोड़ा है इसका मतलब वो दूसरे ऋषि गलत बोल रहे ये मानना पड़ेगा इसलिए उस ऋषि का मान रखते हुए इस, इस आप लक्षण में हम आ, अनुमान को भी ग्रहण कर रहे हैं मतलब साक्षात का मतलब है प्रत्यक्ष यानी प्रमाण से साक्षात् है प्रमाणों से साक्षात प्रमाणों से जाना क्या शब्द मतलब जो आप जो तो उपदेश कर रहा है ना उसने उसको आपता है प्राप्त किया है उपदेश करने वाले ने प्राप्त किया है वो प्राप्ति तीनों प्रकार से होती है प्रत्यक्ष से भी होती है अनुमान से भी होती है और शब्द से भी होती है और उनको प्राप्त करके फिर वो आपको बता रहा है ऐसा वही तो कह रहा हूं प्रमाणों से जाना है प्रमाणों से जान करके फिर वो जैसा जाना वैसा आपको उपदेश कर रहा है इसलिए वो आपते हैं प्रतितंत्र तब मानेंगे ना जब यहां पर आपको बोला हो प्रत्यक्ष किया हुआ हो प्रत्यक्ष शब्द का ग्रहण ही नहीं किया यहाँ पर केवल साक्षात शब्द का ग्रहण किया अब साक्षात का अर्थ आप प्रत्यक्ष ही ले रहे हैं तो प्रत्यक्ष ही लेंगे तो प्रत्यक्ष ही होगा फिर फिर वहां अनुमान नहीं होगा आप्त के लक्षण में लेकिन दूसरा ऋषि अनुमान भी ले रहे उसमें इसलिए इसलिए यहां पर इस साक्षात के अर्थ में जाना अर्थ लेना है वो प्रमाण से जाना है प्रमाण से जान करके यथार्थ जैसा जाना वैसा दूसरे को उपदेश कर रहा है ऐसा अर्थ लेना चाहिए यह मेरा अभिप्राय तो मत करो स्वीकार हमें क्या आपत्ति है आ तो, आ तो व्यापक दृष्टि से हाँ तो आप संकुचित दृष्टि में हमें भी आपत्ति नहीं है उस, उस, उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं आप साक्षात से केवल प्रत्यक्ष भी ले लो हमें क्या आपत्ति है मैं भी मान लूंगा उसको लेकिन व्यापक दृष्टि से तो यही लेना होगा तो बस इतना ही है हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि जहां प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष कर रहा हो उसमें भी अनुमान लेना चाहिए ऐसा मेरा आग्रह ही नहीं है हमारा केवल आग्रह आपण में तीनों ग्रहण होते हैं ये हमारा आग्रह है तो फिर ठीक है, है। वहां, वहां भी भी भी अथवा और और पर ले अर्थ है हमारा क्योंकि क्योंकि तो मत करो क्योंकि वो केवल आप ये कहना चाहते हैं क्या कि आप्त का केवल प्रत्यक्ष किया हुआ ही आप तो होता है यही कहना चाहता है नहीं कहना चाहता है क्योंकि सब प्रत्यक्ष किया हुआ नहीं होता फिर भी वो उपदेश करता है ये समझ लेना आप मतलब जो उपदेश करने वाला वो प्रत्यक्ष करके ही उपदेश करता हो ऐसा नहीं है न्याय दर्शन हाँ यहाँ पर भी, भी। किसी का जो शब्द है हाँ तो वो शब्दी उस उस का उसके लिए ऋषि भी ऋषि भी ऋषि भी आ, शब्द के अनुसार भी अनुमान के अनुसार भी उपदेश करता है वो भी आप तो न्याय दर्शनकार को बताना पड़ेगा नहीं बताएंगे तो न्याय दर्शन वाले में दोष आएगा क्योंकि न्याय दर्शन जिस जिसको आप तो कह करके बोलता है वो सारा प्रत्यक्ष नहीं होता न्याय दर्शन की दृष्टि से भी हाँ जी वो तो कोई बात नहीं वो आप मत मानिए आप उसको हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रश्न केवल इतना है न्याय दर्शनकार भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि केवल प्रत्यक्ष किया हुआ ही आप नहीं होता है ये उनको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जो जिसको आपत मानते हैं वो केवल प्रत्यक्ष करके उपदेश नहीं करता अनुमान करके भी उपदेश करता है और शब्द से जान करके भी उपदेश करता है उसको भी आप कहेंगे इस बात को वो स्वीकार करते हैं और वो आर्यश्च ऋषि आर्येच्छा नाम समान लक्षणम का तो वहां पर ऋषि जो भी बोलेगा वो केवल प्रत्यक्ष करके बोलता हो ऐसा नहीं है और जो आर्य बोलेगा वो केवल प्रत्यक्ष करके कर, करता हो ऐसा नहीं अर्थ वहा ऋषि आर्येश्चो में समान रूप से आप का लक्षण लागू होता है और वो ऋषि हो चाहे आर्य हो चाहे मलेश हो ये तीनों प्रत्यक्ष करके ही बोलते हो ऐसा नहीं है अनुमान करके भी उपदेश करते हैं और शब्द से जानकर के भी उपदेश करते हैं तो ये गौतम मुनि वात्स्यान मुनि के पक्ष में भी वही लागू होगा तभी इनका दर्शन पूर्ण माना जाएगा नहीं तो केवल प्रत्यक्ष के आधार पर यह नहीं कर सकते इतना सारा विवेचन न्याय दर्शन का तो भी करने का नहीं वो नहीं वो नहीं करना आपको। वो कर है आपको वो ऐसे क्लिष्ट कल्पना क्यों करो नहीं कर सकता नहीं कर सकता यही तो हमारा कथन है नहीं कर सकता चाहे कितना ही चाहे तो नहीं कर सकता सबका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता सबका नहीं कर सकता प्रत्यक्ष मतलब सृष्टि उत्पत्ति का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता विनाश का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं जिन सबका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता चाहे वो ऋषि हो चाहे कोई केवल ईश्वर को छोड़कर के कोई प्रत्यक्ष नहीं कर दैसे सकता दैसे कर माले नहीं भी कर तो भी तो है क्यों नहीं है कमाल है नहीं जानना चाहते हैं देखना नहीं चाहता कोई जानना चाहते हैं नहीं ईश्वर कहाँ प्रत्यक्ष कराता है उसको जनाने की कराने की तो जनाना है तो फिर तो आपको समाधि तक पहुंचना पड़ेगा उससे पहले नहीं जानेंगे हम कमाल है आप यानी ईश्वर जब समाधि में उसको जना, जनाता है वैसे भी उसको जनाने की आवश्यकता भी नहीं है हाँ वो जनाए उन इन जनाने के लिए वो प्रत्यक्ष नहीं कर रहा प्रत्यक्ष करने वाला वो तो आनंद लेने के लिए कर रहा है ये सब तो प्रत्यक्ष होने से पहले इसे जान लेता है ऋषि उसके लिए कोई मेहनत नहीं करता समाधि में याद रखना समाधि में तो ईश्वर के आनंद को लेने के लिए ईश्वर के गुणों को समझने के लिए मेहनत करता है और यह सृष्टि कैसे बनी है ये ये सब तो पहले से शब्द प्रमाण से जान लेता है और उसको जरूरत नहीं है वहां जाकर के गौन चीजों के लिए ईश्वर से वो करे उसकी जरूरत ही नहीं है उसके ईश्वर के बिना ही उसका ज्ञान हो रहा है वहां तो ईश्वर का आनंद ज्ञान बल आदि ईश्वर के जितने गुणों को समझने से उसको आनंद मिलता है उनकी ओर ध्यान रखता है इन चीजों को तो पहले से जाना हुआ होता है वो व्यक्ति उसकी जरूरत ही नहीं है हाँ ईश्वर जनाता है यदि किसी को सब कुछ जान के माध्यम से वो आदि सृष्टि में जब चारों वेदों का ज्ञान देता है उनको जनाता है मतलब सबका ज्ञान उनको दिया ना मतलब ऋग्वेद का ज्ञान उसको दिया है तो उसको केवल ऋग्वेद का ही ज्ञान दिया है दूसरे को दूसरे वेद का ज्ञान दिया है एक व्यक्ति को चारों का ज्ञान भी नहीं दिया फिर वो दूसरे लोग कैसे जानते हैं वो दूसरे ऋषियों से सीख करके जानेंगे ऐसा इसलिए मनुष्य कभी भी सबका प्रत्यक्ष कभी नहीं कर सकता उसको तो शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के माध्यम से चलना ही पड़ेगा ठीक है और आज आपका पीछे का बीसवा सूत्र कह रहे थे बोलिए सूत्र में विद्या संशया जी। इसमें जो जी उपलब्धि की व्यवस्था से और हाँ जी जो मतलब हम इसको न्याय साथ तुलना कर रहे हैं में तो संसा का एक प्रकार बता रहे हैं वैसे रहा है जो संसया होता है इस प्रकार ठीक है विद्या से क्या संशय होता है बताओ आप ये दोनों को मिला संशय ऐसा संशय है दोनों मिला हुआ है कहा हमने पहली बार में जल देखा तो हम उपलब्ध हुआ माने कि की जल है दोबारा हम मृग मरिष्ठा में देखे पास में जाकर देखें कि वो हम तो उपलब्ध नहीं हुआ आ, तो वो हुआ। आ, हम जब देख रहे हैं आ, तो हम विचार कर रहे हैं ये विद्यापूर्क जल है देख रहा हूँ अविद्यापूर्वक है वही शब्द वही कहना चाहता हूँ शब्दांतर है ऐसा नहीं इसका इसका यही अर्थ होगी विद्या अविद्या से तो बिल्कुल बिल्कुल आपके बात मैं स्वीकार करता हूँ आप ऐसा अर्थ लिख लेना मेरे को आपत्ति नहीं क्योंकि उस अर्थ में इस अर्थ में कोई अंतर है शब्दों का अंतर है ठीक है आप विद्या और अविद्या से संशय होता है आप ऐसा अर्थ लिख लीजिए मेरा कोई आपत्ति नहीं तीनों उदाहरण आप घटा लो आप घटा लो हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वहाँ उपलब्धि का या विद्या का है बस अंतर इतना है कोई आपत्ति नहीं पैसा अर्थ कर लो दोनों का अर्थ एक ही है उपलब्धि व्यवस्था वो समझ नहीं बैठा उनका आप उदाहरण तो देखकर नहीं लगता है। क्योंकि विद्या विद्या ना सामान्य विशेष विशेष आंतरिक है तो वो आंतरिक उपलब्धि को भी तो विद्या ही कहते हैं आप क्या देख रहे हैं वो दोनों एक ही जैसा है आप बता विद्या और अविद्या से क्या आपको हो रहा है अव्यवस्था ही हो रही है उपलब्धि और देख सूत्रकार अपनी ओर से बताइए क्या कहते हैं पूरा सूत्रार्थ बताइए विद्या और अविद्या से भी संशय होता है, विध्या विध्या से से है? विद्या से संशय कैसे होगा वहा भाई उदाहरण में आप अव्यवस्था ही बता रहे हैं आप उदाहरण में अव्यवस्था को दिखा रहे हो केवल यहाँ बोल नहीं रहे हो अंतर इतना सा है आप वो जो उदाहरण दे रहे हैं ना वो अव्यवस्था ही बता रहे हैं वहाँ वास्तव में यथार्थ में देखा तो पानी है ठीक है ना और वहाँ पानी लग रहा है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये अव्यवस्था ही तो हो रही वहां पर अनुपलब्धि अनुपलब्धि की मतलब व्यवस्था नहीं हो रही ना अब तीसरी बार जब आप देखेंगे कि यहाँ उपलब्धि के कारण से मानू या अनुपलब्धि के कारण मानू तो है तो वहां व्यवस्था ही हो रही ना वो व्यवस्था हो रही है तो अव्यवस्था ठीक है मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आप उदाहरण में स्वीकार कर रहे हो सूत्रार्थ में नहीं कर रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है आप लिख लेना विद्या अविद्या के कारण से संशय होता है जब आप इसका व्याख्या क्योंकि अगर इस इसको व्याख्या नहीं करोगे ना कोई सूत्र संशय नहीं नहीं मानेगा तो व्याख्या में करेंगे तो अव्यवस्था अपने आप आ जाएगी है नहीं ऐसा मतलब मतलब आप उदाहरण में क्यों दौड़ रहे हो बिना व्यवस्था मैं व्यवस्था अच्छा बिना व्यवस्था के आपको संशय हो रहा है जान का मतलब वो करके हो रहा है नो करके हो रहा है केवल इतना ही है व्यवस्था शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं लेकिन है वह व्यवस्था है और कुछ नहीं अंतर कुछ नहीं है केवल आप उस अव्यवस्था शब्द का उच्चारण नहीं करना चाह रहे हैं और तीनों उदाहरण अलग अलग किए एक विवृत्ति पत्थर का एक वो छोड़ दो केवल यहाँ तो तीनों उदाहरण घट जाएंगे हम दो सूत्रना पड़ा था विवृत्ति पत्थर से होता है दो अर्थ एक अर्थ में सारे उदाहरण भी घट रहे हैं घटा लो घटा लो मेरे कोई आपत्ति नहीं अभिप्राय जब एक ही है तो मेरे को क्या दिक्कत है आप जैसा आप समझना चाहते हैं समझ लो केवल शब्द नहीं बोलना चाहते हैं आप ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन व्याख्या जब आप करोगे आपको भी वही बताना पड़ेगा जो हम बताना चाह रहे हैं तो ठीक है फिर तो कोई आपत्ति नहीं कोई आपत्ति नहीं और, और किसी को पूछना है परिक्षा, परिक्षा। अच्छा परीक्षा कब देना चाहेंगे हाँ जी शनिवार को दे देना नहीं कल मतलब अगले शनिवार में परीक्षा दें, हाँ ठीक है अगले शनिवार को परीक्षा दे दो और फिर सोमवार से कक्षा ठीक है हर जगह अभी ये क्यों दस दिन लेना चाहते हैं नहीं मतलब दस नहीं है मतलब इतनी जरूरत नहीं है इतना जरूरत नहीं, नहीं है दस दिन हाँ जी आप बोल नहीं रहे मतलब दे सकते हैं ना अगले शनिवार को यानी आज क्या है शुक्रवार है तो शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप दे तो हैं शनिवार को दे रहे हैं मैं तो केवल कितने दिन होते वो गिन लो ठीक है ठीक है कोई बात नहीं तो शनिवार को अगले शनिवार को परीक्षा दे देना दे दे। हाँ जी दे मतलब आसा, आसान बताने पेपर। ओके ही है, आसान बना देना <laughs> अच्छा <laughs> नहीं नहीं ऐसा है ये तो आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं आप ये कहिए आपने पढ़ा है उसको तैयारी करके आप चाहे कैसे भी कठिन से कठिन आए चाहे कैसे भी लाओ मैंने पढ़ा है मैं दे दूंगी परीक्षा बस सीधी सी बात है अब इसमें सरल बनाओ कठिन बनाओ आ, कुछ हिंट्स दे दो ये तो वो व्यक्ति बोला करते हैं जिनको संशय है जो तैयारी नहीं कर पाते हैं और जिनको दिक्कत रहती है वो ये सारी समस्याएं उपस्थित करते हैं मतलब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है हाँ इसलिए प्रधान जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं जब वो कोई आदमी नकल करने के लिए प्रवृत्त होता है ना वो कहते हैं वो हार जाता है नकल करने का मन में सोचते ही वो अपने आप को हरा दिया पहले हार करके फिर नकल कर रहा है पहले हार जाता है है उसके बाद नकल करता तो आप आत्मविश्वास रखिएगा अपने आप पर विश्वास रखिए अपने आप को इतना कमजोर मत मानिएगा जब आपने पढ़ा है सब कुछ जाना है आपके पास समय है और कोई काम धंधा नहीं आपका आप केवल आप पढ़ेंगे कोई काम धंधा थोड़ा है आपका केवल आपका काम ही पढ़ना है कोई नौकरी पे जाना है और दुनिया भर के काम करने ऐसा ही नहीं है बस एक घंटा सेवा करते हैं उसके बाद पढ़ने का काम करते हैं और उसके अलावा और क्या काम है बस पढ़ो तैयारी करो मेहनत करो और आ, ये विश्वास रखो आप कठिन से कठिन बनाइएगा हम उत्तर देंगे ये आत्मविश्वास होना चाहिए <laughs> क्या नहीं क्या, क्या बोलना चाहते हैं जो, जो सूत्र है वही तो देंगे और क्या कठिन बनाएंगे इसको कठिन तो उसके लिए होता है जिसने तैयारी नहीं किया है उसके लिए कठिन होता है जिसने तैयारी किया है ना उसके लिए कोई कठिन नहीं होता है बार सब याद करके नहीं आउट ऑफ सिलेबस से तो मैंने कभी प्रश्न पत्र नहीं बनाया जो भी प्रश्न पत्र बनता है वो सिलेबस के अनुसार ही बनाया जाता है चलिए ठीक है शनिवार को परीक्षा हाँ रख लो हमें कोई दिक्कत नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं आप जब चाहेंगे तब हो जाएगा मतलब एक दिन पहले आप बता देना ताकि मैं उसके अनुसार आ, क्योंकि मैं कुछ और सोच के बैठू और आपने बुला लिया तो मेरा वो काम रही जाएगा हाँ जी समय प्रश्न ऐसा भी कर सकते हैं प्रश्न लिख लेना तो और जैसे शनिवार को परीक्षा है ना आप शुक्रवार को नहीं तो बुधवार गुरुवार को रख लो तो है पता नहीं लग पा दो परीक्षा में अच्छा ऐसा ठीक है आप सोच लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओंकार करते हैं ओम ओम ओम, ओम।, ओम। सबको प्रणाम